रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी सुबोधानंद एक बार हरिद्वार में तपस्या करते समय वे दो महीने से बुखार का कष्ट भोग रहे थे एक दिन तो ऐसा हुआ कि उनमें कमंडलु उठाकर पानी पीने तक की शक्ति न रही कमंडलु उठाने गए तो स्वयं ही गिर पड़े इस पर वे मान करते हुए ठाकुर से बोले देखो कितना कष्ट उठा रहा हूँ कोई खोज खबर लेने वाला भी नहीं है दुर्बल शरीर लिए वे लेट गए सपने में उन्होंने देखा कि ठाकुर आकर कह रहे हैं तो क्या चाहता है बोल आदमी या रुपये पैसे सुबह धनंद बोले कुछ भी नहीं चाहता देह रहने पर तो रोग होगा ही पर ऐसा करना कि तुम्हें न बोलूं। अगले दिन के से एक साधु उनकी देखभाल करने लगे तथा एक दूसरे साधु के नाम पचास रुपये का एक मनी ऑर्डर आया जिसको उन्होंने उनकी सेवा के लिए दे दिया स्वामी सुबोधानंद ने दोनों ही सहायताओं से इनकार किया पर दोनों साधु अपने संकल्प पर अडिग रहे उद्बोधन मांग तेरह सौ व्याधि की पीड़ा के बीच अलौकिक दर्शन प्राप्त होना उनके जीवन की विरल घटना नहीं है इस प्रसंग में पता चलता है कि जामताड़ा आश्रम में वे जब पेचिस से पीड़ित थे उस समय भी उन्होंने श्री ठाकुर माँ तथा महाराज आदि का दर्शन पाया था दर्शन के पश्चात उन्होंने निकट उपस्थित सेवक से कहा था कि उनका शरीर और भी कुछ दिन टिकेगा उद्बोधन असार 1345 पैंतालीस बंगाब्द अस्तु उत्तर तथा दक्षिण भारत में परिवराजक जीवन समाप्त करके दे मद्रास होते हुए 23 मार्च अठारह सौ अंठानवे ईस्वी को मठ लौट आए इसी बीच स्वदेश को लौटे स्वामी जी नवयुग के नवमंत्र के प्रचारार्थ रामकृष्ण संघ को एक उपयुक्त यंत्र के रूप में कर रहे थे व्याख्यान देना सिखाने के लिए उन दिनों आलम बाजार मठ में साप्ताहिक सभा होती थी जिसमें सन्यासियों को यथाक्रम व्याख्यान मंच पर खड़ा होना पड़ता था स्वामी सुबोधानंद उन दिनों मठ में ही थे एक दिन जब उनकी पारी आई तो उन्होंने बच्च निकलने का काफी प्रयास किया परंतु स्वामी जी अपने आदेश पर अलिग रहे इस पर मजबूर होकर वे धड़कते हृदय के साथ उठ खड़े हुए परंतु यह क्या पैर के नीचे की धरती क्यों काँपने लगी और दूर कहीं शंख ध्वनि क्यों उठने लगी फिर तालाब का पानी भी किनारे से टकराकर कर थपेड़े खाने लगा अब किसी को भी समझने में देर नहीं लगी कि जोरों का भूकंप आया है बारह जून अठारह ईस्वी सभा भंग हुई और खोका महाराज को छुटकारा मिला परंतु इस पर भी गुरु भ्राता गण विनोद करने से नहीं चुके भूकंप रुक जाने पर स्वामी जी बोले खोका के व्याख्यान से पृथ्वी कांप उठी थी यह सुनकर खोका महाराज के भी हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए स्वामी जी उनसे स्नेह करते थे तथा बीच बीच में उनके साथ हंसी मजाक भी किया करते थे सरल खोखा महाराज के व्यवहार में भी स्वामी जी के प्रति संकोच का नाम तक नहीं रहता था स्वामी जी के गंभीर चिंतित अथवा नाराज दिख पड़ने पर कोई भी उनके पास जाने का साहस नहीं जुटा पाता था पर ऐसे समय भी खोखा महाराज संकोच उनके समीप चले जाते और अपने स्नेह पात्र को देखकर कर स्वामी जी भी सहजावस्था में आ जाते थे अतः ऐसे समय अधिक आयु के गुरु भाई खोखा की सहायता से परिस्थिति को संभाल लिया करते थे एक बार खोखा महाराज की सेवा पर प्रसन्न होकर स्वामी जी ने उन्हें वर देना चाहा। खोखा महाराज ने कहा यही वर दीजिए कि मेरी सुबह की चाय एक भी दिन बंद ना हो स्वामी जी ने हंसते हुए तथास्तु कहा यह अमोघ वर निष्फल नहीं हुआ जैसे छोटे बच्चों को लॉजेंस के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है वैसे ही खोखा महाराज की चाय के प्रति, प्रति प्रीति थी और यह प्रीति उनके जीवन के अंतिम दिन तक बनी रही चाय उनके दृष्टि में सभी रोगों के लिए रामबाण औषधि के समान थी हम पहले कह आए हैं कि वे ठाकुर तक को चाय पिलाना चाहते थे विलास की किसी भी सामग्री की उन्हें चाह नहीं थी पर चाय के बिना उनका काम नहीं चलता था मठ में निवास करते समय भी खोखा महाराज प्राय ही तीर्थ भ्रमण आदि के लिए निकल पड़ते थे दिनांक दस आठ अठारह को दे अल्मोड़ा से एक पत्र में लिखते हैं पुनः केदारनाथ भद्रकाश्रम तथा पहाड़ी में मायावती जा जो हमारा मठ है वहाँ भी गया था उसी वर्ष 25 अक्टूबर को वे मठ लौटे आगामी वर्ष में स्वामी अद्वेतानंद के साथ नवद्वीप गए उसके बाद वे संभवतः दार्जिलिंग गए और वहाँ से कामाख्या दर्शन करके लौटे पुराने पत्रों से पता चलता है कि उन्नीस ईस्वी में वे अल्मोड़ा में निवास कर रहे थे संभवतः काला ज्वर से छुटकारा पाने के निमित्त ही वे वहां गए थे स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना होने के पश्चात अन्य गुरभा के समान ही स्वामी सुबोधानंद ने भी इस नवीन कार्यधारा में योगदान दिया था तीस जनवरी 1901 ईस्वी को स्वामी जी ने ट्रस्ट डीट बनाकर जिन ग्यारह गुरुभा को ट्रस्टी विश्वस्त नियुक्त किया था उनमें स्वामी सुबोधानंद भी एक थे स्वामी ब्रह्मानंद प्रेमानंद शिवानंद शारदानंद रामकृष्णानंद तुरियानंद अभेदानंद त्रिगुणातीतानंद अखंडानंद अद्वैतानंद तथा सुबोधानंद ये ट्रस्टी थे